ब्लॉग की, की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है शिव मंगल सिंह सुमन की कविता मिट्टी की महिमा निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी हर बार बिखेरी गई किन्तु माटी फिर भी तो नहीं मिकली आशा में नशल पल जाए छलना में पड़कर छल जाए सूरज दमके तो तप जाए रजनी ढूमके तो ढल जाए यो तो बच्चों की गुड़िया सी भोली मिट्टी की हस्ती क्या आंधी आए तो उड़ जाए पानी बरसे तो गल जाए उनचास उन मेघ उनचास उन पवन अंबर उन औनी कर देते सम वर्षा थमती आंधी रुकती, रुकती मिट्टी हसती रहती, रहती हरदम फसलें उगती कटती लेकिन धरती चिर उर्वर है सो बार बने सौ बार मिटे लेकिन मिट्टी अविनश्वर है मिट्टी में स्वर है संयम है होनी अनहोनी कह जाए हंस हलाहल पी जाए छाती पर सब कुछ सह जाए यो दो ताशों के महलों सी, मिट्टी की वैभव बस्ती क्या भूकंप उठे तो ढह जाए बाढ़ आ जाए तो बह जाए मिट्टी की महिमा मिटने में मिट मिट हर बार संवरती है मिट्टी मिट्टी पर मिटती है मिट्टी मिट्टी को रचती है अभी आप सुन रहे थे शिव मंगल सिंह सुमन की कविता मिट्टी की महिमा वाचक स्वर भारती परिमल